श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध वसुदेव जी का यज्ञोत्सव श्री सुखदेव जी कहते हैं परिक्षेद सर्वात्मा भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है यह बात कुंती गांधारी द्रौपदी सुभद्रा दूसरी राज पत्नियों और भगवान की प्रेतमा गोपियों ने भी सुनी सबकी सब उनका यह अलौकिक प्रेम देख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 कृष्णदेवपायन व्यास देवर्षि नारद च्यवन देवल असित विश्वामित्र सतानंद भरद्वाज गौतम अपने शिष्यों के सहित भगवान परशुराम वशिष्ठ गालौ पुलस्त्य कश्यप अत्रिमार्कंडेय बृहस्पति द्वित तृत एकत सनक सनंदन सनातन सनत्कुमार अंगिरा अगस्त याज्ञवल्क्य और वामदेव इत्यादि ऋषियों को देखकर पहले से बैठे हुए दर्पतिगण युधिष्ठिर आदि पांडव भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सहसा उठकर खड़े हो गए और सबने उन विश्व ऋषियों को प्रणाम किया इसके बाद स्वागत आसन पाद्य अर्घ पुष्पमाला धूप और चंदन आदि से सब राजाओं ने तथा बलराम जी के साथ स्वयं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 क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्यवात पित्त और कफ इन तीन धातुओं से बने हुए सौतुल्य शरीर को ही आत्मा अपना मैं स्त्री पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी पत्थर काष्ट आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है यानी महापुरुषों को नहीं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 आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य किसी चेष्टाओं से अपने को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते हैं भगवन सचमुच आपकी लीला अत्यंत विचित्र है परम आश्चर्यमयी है जैसे पृथ्वी अपने विकारों वृक्ष पत्थर घट आदि के द्वारा बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है वास्तव में वह एक ही है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 अग्रगण्य भी हैं आप सर्वविध कल्याण साधनों की चरम सीमा है और संत पुरुषों की एकमात्र गति हैं आपसे मिलकर आज हमारे जन्म विद्या तप और ज्ञान सफल हो गए वास्तव में सबके परम फल आप ही हैं प्रभो आपका ज्ञान अनंत है आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान हैं अपने आपने अपनी अचिंत्य शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी है हम आपको नमस्कार करते हैं आपने अपनी अचिंत शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी है हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं ये सभा में बैठे हुए राजा लोग और दूसरों की तो बात ही क्या स्वयं तो आपके साथ आहार विहार करने वाली यदुवंशी लोग भी आपको वास्तव में नहीं जानते क्योंकि आपने अपने स्वरूप को जो सबका आत्मा जगत का आदिकारण और नियंता है माया के पर्दे से झक रखा है जब मनुष्य स्वप्न देखने लगता है उस समय स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को ही सत्य समझ लेता है और नाम मात्र की इंद्रियों से प्रतीत होने वाले अपने स्वप्न शरीर को ही वास्तविक शरीर मान बैठता है उसे उतनी देर के लिए इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं रहता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 जिनका लिंग शरीर रूप जीवकोश आपकी उत्कृष्ट भक्ति से के द्वारा नष्ट हो जाता है